नहीं है, इसे नहीं है अच्छा, ये है इसे अच्छा रवि जी बोलिए क्षण नृत सर्पेणी भाति तदव चि साक्षा विश्वाकरेण कवला प्रपंच से ब्रह्म प्रम्, सिद्धांत कह जाए कि तस्मात अयम सर्व प्रपंच ब्रह्म न इतरत अन्य नहीं है सभी पुरोपक्षे इसके ऊपर शंका दिखा रहे न व्याप्य व्यापकता रूपे भेद जागृति सती कथम प्रपंच व्याप्य व्यापक ये एक हो जायेंगे ना भेद होगा भेद हो व्यापकता रूपे भेदे इसमें पद का कैसे विभाग हो जाएगा व्याप्य व्यापकता रूपे व्याप्यता रूप व्याप्य रूप अर्थात कुछ में व्याप्यता रहेगी और कुछ में व्यापकता रहेगी ये दोनों प्रकार की भेद हो गया भेद है जागृति सती कथम प्रपंच ब्रह्मता तो फिर प्रपंच में ब्रह्मता कैसे आएगी देखिए पूर्व पक्ष है कि व्याप व्याप्यता रूप व्यापकता रूप रहने से प्रपंच में ब्रह्मता नहीं रहेगा क्यूँ व्याप्यता व्यापकता रहने से ब्रह्मता क्यों नहीं रहेगा पूर्व पक्ष नहीं रहेगा क्यों कहता है सर व्याप्यता तो व्यापकता रहेगा तो ब्रह्मता नहीं रहेगा विरोध कहाँ है किस जगह में होता एक, एक कहाँ होता है ब्रह्मता कर ब्रह्मता हो जाएगा तो उसमें एक हो जाएगा क्योंकि पूर्व में, में कह देगा न छ इतर भिन्न नहीं होना चाहिए तो केवल ब्रह्मता होगा अर्था तो तो पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्मता एक एक कैसे होगा जो व्याप्य व्यापकता भेद है व्याप्य का अर्थ आगे उसमें बताते हैं व्याप्य अर्थात अंतर और व्यापक तो अर्थात तो भाग्य जैसे कहता है कि इसके ऊपर यह ढाका गया है तो जो ढाका है वो व्यापक है वो बाहर हो जाएगा और जो अंदर है वो व्याप्य है अर्थात अंदर बाहर इस प्रकार की बोध जब तक है, है। शरीर का अंदर में बाहर में बाहर इस प्रकार की संख्या व्याप्य व्यापकता रूप भेद जागृति सती जागृति सती ये कहाँ का रूप हो जाएगा सप्तम सप्तम सत्य सप्तम अर्थात ये विद्यमान होने पर जागृति सती अथा विद्यमान होने पर प्रपंच ये से कथम ब्रह्म कहा, कहा सिद्धांत ही कह दिया कि ब्रह्म वास्ती न इतरक पूर्व श्लोक में कह दू अर्थात भेद है नहीं पूर्व से कहते कैसे भेद है नहीं हमको प्रत्यक्ष होता है बाहर अंदर तो आप कैसे ऐक्य कैसे कह देते है तो प्रपंच इसमें धातु क्या है विस्तार विस्तार विस्तार से बावसे हो जाएगा तो पच्ची विस्तार घय हो गया आप मत बोले तो फिर नकार कहा से आ गया प्रपंचो नातु हो तो प्रपंच विस्तार व्याप्य व्यापकता मिथ्यापकमात्मे मिथ्या शासना इति ज्ञाते परे परे तत्वे तत्वे इति ज्ञाते पे तत्व कुछ व्याप्यव्यापक मिथ्यात्मे शासना इति ज्ञाते ज्ञाते व्याप्य व्याप्य व्यापकता व्यापकता मिथ्या सर्वं जैसे मिथ्या व्याप्य अंतर व्यापक वाह मिथ्या जैसे कह दिया कि घट के अंदर में जो आकाश है ये घट के बाहर आकाश से ये अलग है नहीं है घट के अंदर वाला आकाश ये है, अंदर है और जो बाहर है वो बाहर है तो पूर्व पक्ष इसको तो ये कहता है कि तो देखिए ये वेदांत सुनते सुनते हम लोगों को ये सब संस्कार हो जाता है कि आकाश को कैसे घट विभाजन कर देगा नहीं तो सामान्य लोक में जाकर के ऐसे पूछ लीजिए अगर तो कहेंगे कैसे नहीं ये घटके अंदर में आकाश है ना घटके बाहर ये पढ़े लिखे लोग भी इस प्रकार कह जाएंगे उनको एक बार फिर अपना थोड़ा हिला करके बोलेंगे ऐसा है क्या अगर विज्ञान पढ़े होंगे तो हाँ हाँ ये तो हम पढ़ने का समय पढ़े थे तो भूल ही अर्थात संस्कार इस प्रकार के हो जाता है कि बाहर अंदर ये संस्कार रहता ही दृढ़ तो अभी कहते हैं कि व्याप्त व्यापकता ये सब ये मिथ्या है अर्थात ये मिथ्या अर्थात कल्पिता हमारे बुद्धि में घट पदार्थ आकाश को विभाजन कर सकता है ऐसे बुद्धि आने से ही हम कहेंगे कि ये व्यापक व्यापकता हो गया क्योंकि जो जाल होता है उसको लेके गंगा जी में से डालेंगे और कोई भी कितना भी मतलब पामर हो शास्त्र संस्कार नहीं हो वो कहेगा क्या ये जाल गंगा जी का जल को दो भाग कर दिया नहीं कर देगा किन्तु अगर घट रखेंगे मतलब जल में तो कह देगा की विभाग हो गया अगर घटर रखेंगे और आकाश को कहेंगे कि कहाना नहीं तो विभाग हो गया क्यों अर्थात हमारा बुद्धि कितने दूर तक व्यवहार में ये सब शास्त्र को ग्रहण करके चलता है वास्तव पदार्थो को ग्रहण करता है इसलिए सामान्यतया लोग कह देंगे व्यापक व्यापक अंदर बाहर ये भिन्न है इसलिए कहते हैं मिथ्या कल्पित तो है कल्पित तो अर्थात लगता है ऐसे है किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है क्यों कहते सर्वम आत्मा इतना में बार बार आता है के आत्मा, आत्मा एवं सर्वम ब्रह्म एव एकदम सर्वम कितने बार आएगा इसलिए बाहर अंदर ये विभाग मिथ्या है विभाग जितना जितना मिथ्या निश्चय होगा हमारा जो स्वरूप का आनंद अंश वो उतना उतना अधिक प्रकट होगा जितना दृढ़ होगा आनंद उतना परिचि हो जाएगा तो भान नहीं होगा सत चित्त भान हो रहा है ये आनंद उनसे भान नहीं होने का कारण है ये विभाग परिच्छेद हमारे अंदर दृढ़ है ये परिच्छेद को हटा लेंगे जितना कहते हैं कि फिर आनंद रहेगा व्याप्य व्यापकता मिथ्या क्यों कहते हैं सर्वम आत्मा इति शासन श्रुति कहती है तो श्रुति कहती है की ऐक्य है कोई भेद नहीं है और प्रत्यक्ष से भेद ज्ञान हो रहे हैं श्रुति तो और प्रत्यक्ष कहेंगे प्रबल प्रमाण है उसका प्रत्यक्ष नहीं कर पाएगा शासनात शासना तो अर्थात तो ऐसे है श्रुति हमको ऐसे अनुशासन दी है अर्थात तो वास्तविक क्या ना जैसे कहते हैं कि यहाँ लिखा गया आपको इस जगह में आने से मऊन रहना है तो कहते हैं ये शासन दिया है अनुशासन तो अनुशिष्टों अर्थ है अनुशासन अनुशासन ऐसे ही बात है आपको ऐसे ही ग्रहण करना है मानना है इसको सब शासन का अनुशासनात् शासनात् अर्थ हो अनुशासना धातु तो तो है गया सासु अनु अनुशिष्ट हो अनुशासन करना परतत्व ज्ञाते का अर्थ अने प्रकार है ना किस प्रकार कहते हैं व्याप्य व्यापकता है, कुछ नहीं है सब मिथ्या है सब आत्मा है इस प्रकार की परे तत्व ज्ञाते परे तत्व ज्ञाते ये क्या होती है सर सप्तमी किस प्रकार में सप्तमी इस सती सप्तमी कहा जाएगा <coughs> तो ऐसा होने पर पर तत्व का ज्ञान हो जाने पर भेद से अवसर है कुत फिर कहा भेद ज्ञान करेंगे तो जब तक ये अज्ञान दृढ़ है तब तक ये सभेद ज्ञान नहीं है टीका में व्याप्यम आंतरम व्यापक बाह्यम तय भाव तत्ता व्याप्य हो गया अंतर अर्थात अंतर बाह्य कहते हैं तो कोई है की विभाजक हम कल्पना कर लेते हैं वो विभाजक के आधार पर हम कह देते है की ये अंतर है ये बाह्य है ये केवल कल्पना करते हैं तयोर भाव तो तयोर भाव कहने से कयो हो भाव व्याप्य व्याप काव इतिये कहते व्याप्यम अंतरम व्यापक तयोर भाव तत्ता ये तत्ता शब्द से भी क्या लेंगे दोनों के आगे जोड़ देंगे व्याप्य तत्ता ऐसे विग्रह दिया जाता है बाह्यम तय भाव तत्ता इस प्रकार के करेंगे। मिथ्या घटा विग्रह पाएंगे घटाकाशाधिवत कल्पित घटाकाश जो घटा का अंदर में जो आकाश हो गया वो अंतर हो गया घट के बाहर जो आकाश है बाह्य हो गया ये कोई वास्तव है इस प्रकार नहीं है कहते हैं घटा घटाकाशाधिवत कल्पित्वाद घटाका तो कहता है मतलब कल्पना करके ही कहता है अगर ये कल्पना करके कहता है ऐसा नहीं जानता है तो वो अज्ञानी है जैसे तो अज्ञानी देह को मैं मानेगा ये जो देह को भी आत्मा कह दिया जाता है देह किस प्रकार की तीन आत्मा से देह को कौन सा आत्मा कहा जाता है मिथ्या आत्मा कहा जाता है तो उसको मिथ्या आत्मा कह दिया गया मि� क्यों उसको देह और आत्मा के बीच में भेद पता नहीं है जहाँ पता नहीं है और वहाँ भेद मतलब अभेद व्यवहार कर देता है उसको कह जाएगा मिथ्या और जब पुत्र को कह देता है कि मैं तब तो उसको भेद पता है नहीं पता है पता होने पर भी व्यवहार करता है तो उसको कहा जाएगा गौण आत्मा तो इसी प्रकार की कोई जानता है कि वास्तविक इसमें भेद है किंतु शब्द कहता है कि घटाकाश में अभी ये धूलि दिख रहा है नहीं जानता है तो उसके लिए मिथ्या हो गया जानता है तो उसके लिए गौणा प्रयोग कहा जाएगा हाँ वो जानता है किंतु अभी प्रयोग ऐसा करता है नहीं तो बताएगा कैसे मिथ्या घटाकाश अत अर्थात जान करके भी ये अभेद है भेद का व्यवहार करना ये जीवन मुक्ति अवस्था कहा जाएगा और जब जानता भी है और भेद व्यवहार करता भी नहीं है तब तो और शरीर नहीं रहेगा तब तो जब तक तो अर्थात व्यवहार करेगा तो ये भेद को लेकर के ही व्यवहार करेगा मिथ्या घटाका शादी वकल्पित्वाद तो इसलिए वो सत्य नहीं है असन असन में नकार किस सूत्र से आ जाएगा प्रातिपति का क्या है असत तो असत से आगे नकार कैसे आएगा में कैसे ते पहले चेहरे हो जाएगा क्योंकि आगे है नित्य अर्थक पद कैसे निकालेंगे फिर येरो से आ जाएगा गमन नित्यम पूर्व में है असत पर्व में है पर्व में है इति अभी तो ग्रह्मी लग जाएगा जायेगा असत आगे इति अभी पहले न कहाँ आना पड़ेगा तकार, तकार को न करेंगे आगे तकार को न करने से आगे जो ई है उसको फिर गौ में हूची लगाएंगे तो अभी तव तो को न कैसे करेंगे असत में धातु क्या है अशभूमि अशभूमि से क्या प्रत्यय होगा शत्रु प्रत्यय तो अश के आगे हो गया सत्य तो शत्रु प्रत्यय शीत है सारा धातु को है उन्हें कर्तरी सप होगा तो हो गया अस आगे सप आगे अत फिर सप कहा जाएगा हो प्रवृति भी अदाधि गणिया धातु है तो अभी हो गया अस आगे अत फिर अश का अवकार कैसे लोप होगा तो हो गया स आगे अत सकार आगे अत मिल करके प्राधिपति को हो गया कितना हो गया तो, तो सत्य प्राधिपति को जहाँ चलेगा तो सत्य सत, मतलब सन संत सन संत सन इस प्रकार के होगा अभी सत में जो प्रथमांत हो जाता है सन कैसे हो गया उगित चल जाता यहाँ उगित कौन है सतरी सत्री उगित है उगित होने से नू हो गया तो सन बनता है ना तो ये सत औसत बहुत ज्यादा शब्द व्यवहार होता है वेदांत तो में इसलिए उसका व्याकरण तो सत होना चाहिए सत सत्य त्रिकाला बाध्यत्व तो। ये सत शब्द का व्याकरण भी सत होना चाहिए कभी बाध हो जाएगा स्मरण नहीं होगा ऐसा नहीं होना चाहिए इसका व्याकरण भी सत होना चाहिए ठीक है कल्पित असंत तो ये घटा आकाश कल्पना कर लिया था आकाश का विभाजन हो गया तमाणम तो तो तो आहत कि आप बाहर अंदर को क्यूँ आपसे मिथ्या कह दिए कहते हैं आत्मा इति शासन सब कुछ आत्मा है दिखाते हैं लिखाते है दो चार छ मंत्र संख्या इदम ब्रह्म इदम क्षेत्र वहाँ मंत्र कहते हैं ब्रह्म तम पादाद यो ब्रह्मणो अन्य आत्मा पशेत ब्रह्म ब्रह्मो यह ब्राह्मण जाति ब्राह्मण जाति उसको श्रेय मार्ग से हटा दे जो ब्राह्मण जाति को अपने से भिन्न देखता है आगे क्षेत्र तत्म पर आत्मनो अन्यत्पश्यत क्षेत्रीय जाति उसको स्वार्थ मतलब अपना श्रेय मार्ग से हटा दे किसको जो क्षेत्रीय जाति को अपने से भिन्न देखता है जो ब्राह्मण जाति को अपने से भिन्न नहीं देखेगा जो क्षेत्रीय जाति को अपने से भिन्न नहीं देखेगा तो इसका तात्पर्य है जो अपने को किसी से भी भिन्न नहीं देखेगा जो अपने को किसी से भी भिन्न देखेगा जिसको भिन्न माना वही इसको श्रेय से हटा देगा मैं घट से भिन्न हूँ माना तो घट मेरे को श्रेय से हटा देगा क्यूँ अभी मैं अगर उसको भिन्न माना फिर मैं अभिन्न ब्रह्म हो पाया नहीं हो पाया बेचारा जड़प हट भी हमको श्रेय मार्ग से हटा दिया क्यों कहते मैं ही भेद देखना आरम्भ कर दिया उसी मंत्र में आगे ये कहते हैं इदम ब्रह्म इदम क्षेत्र तो अर्थात यही जो ब्राह्मण ब्राह्मण जाति वो इदम इदम ब्रह्म अर्थात जो चैतन्य ब्रह्म है वही ब्राह्मण जाती है वो जो इदम चैतन्य ब्रह्म है वही क्षेत्रिय जाती है ऐसा आरंभ करके आगे कहता है इदम सर्वम यदयम आत्मा इधम सर्वम यदयम आत्मा ये आत्मा ही ये सब कुछ है तो ये ब्रह्म आत्मा है ब्राह्मणों का आत्मा है क्षेत्रीय आत्मा है सब कुछ आत्मा ही है जिसको भेद मानेगा वही हमको श्रेय मार्ग से हटा देगा क्योंकि वो चिन्ह हो गए हम ही हो गए परिचिन्न इत्यादि श्रुति रूपा ईश्वर आज्ञा बलात् श्रुति ईश्वर का आज्ञा है श्रुति स्मृति ममे वाज्ञे ऐसा श्रुति और स्मृति ये परमात्मा का आज्ञा है और वो कह रहा है कि की सब आत्मा तो हमसे भिन्न ये कुछ नहीं है भिन्न ऐसे, है हैं ऐसे हैं। तो लगता है कहते ऐसे हम मानते हैं तो भिन्न जहां हमको लगता है अर्थात हम इसको इतना मान मान करके दृढ़ करते हैं ऐसा कहते हैं जो संसारी लोग होते हैं नहीं, नहीं नहीं ये मेरे पिता ये मेरे माता ये मेरा भाई ये मेरा बच्चा इस प्रकार की कहेगा आज सन्यासी आ जाएगा कहेगा किसका है भाई कहेगा वो मुर्गे तुम्हारा मर माँ मर्गी माँ मुर्गी अच्छा ठीक है चलो तो, और एक छुटकारा हो गया <laughs> का मतलब को ही देखना है नाम क्यूँकी नाम रूपों का देखना आरम्भ करेगा तो भे तो भान होगा ही होगा इसलिए नाम रूपों को हटा करके सर्वत्र देखे नाम रूप को हटा करके देखने का अभ्यास करने से कहेंगे नाम रूप तो फिर और नहीं रहेगा तो हमारा कैसा चलेगा कहें करके पहले देख लीजिये तो पूर्व से प्रश्न करने का नहीं है हटा करके देख लीजिए बंद हो जाता है क्या कुछ बंद नहीं होगा तो इसलिए क्यों वो सबको रुकना है मतलब नाम रूपों को क्यों धीरे मान करके कर रखना है तो श्रुति ईश्वर आज्ञा बलात् ऐसे कह रही ततः किम अतः उससे फिर क्या होगा इसलिए कहते हैं इसलिए सन्यास लेने से पहले श्राद्ध करते हैं और गंगा किनारे जाकर वहाँ श्राद्ध करते हैं और वहाँ सबका श्राद्ध करेगा माता पिता जीवित हो कुछ और स्वयं का भी श्राद्ध कर देगा स्वयं का अर्थात ये शरीर का क्योंकि श्राद्ध जो होता है तो शरीर की अपेक्षा से ये तो शरीर मर गया और जीवात्मा तो रहेगा आगे श्राद्ध का भोग करेगा किन्तु ये शरीर मर गया तो मान लेना होगा कि उस दिन वो जो संन्यास ले रहा है वो शरीर भी मर गया तो इसी प्रकार जो स्वयं मर गया और तो बाकी कौन फिर कहा उर रहा ये तो कहेगा सब हो गया हो गया तथ कि उससे क्या हुआ कहते हैं इति भेद कहीं भी भेद अवसर कुतः तो जब सब कुछ आत्मा हो गया फिर भेद का अवसर कहाँ रहेगा ज्ञाते इत्यादि सुगम इतने ज्ञाते पर तत्व भेद बार बार विचार करके भेद को शिथिल करे तो व्यवहार में पहले थोड़ा भेद को शिथिल करे कि जो ये मेरा है वो मेरा नहीं है ये कहती मेरे को चाहिए ये नहीं होने से मेरा नहीं चलेगा कोई आके मांगा तो ये थोड़ा दे दे सकते है लेकिन है न ये हट जाने से मेरा जीवन खराब हो जाएगा इस प्रकार की बुद्धि से थोड़ा धीरे धीरे उठना उपना अभ्यास करें आगे ये श्लोक उच्चारण करेंगे छियालीस परेश आगे ना व्याप्य व्यापक भाव कथम मिथ्या आशंक्य अहम प्रत्यक्षण भासमानः व्याप्य व्यापक भावः अभी भाषम भास्णान। भाषमान का ये कर्म क्या है क्या भासमान हो रहा है भावों ये करता हुआ ना कर्म कर्म अर्थ में प्रयोग हुआ कर्म अर्थ हो जाएगा भाषमान कौन हो रहा है तो व्यापी व्यापक भाव ही भाषमान है नहीं, भाषमान कौन हो रहा है व्यापी व्यापक भाव ही भाषमान हो रहा है हम भाषा का अगर कर्म कह, तो कह देते है तो व्यापक व्यापक कह देते है भाष मान अर्थात प्रकाशमान कौन हो रहा है यहाँ व्यापक व्यापक भाव तो इसलिए कर्तव्य हुआ कर्म कर्म में हुआ अच्छा कर्तव्य हुआ अर्थात किन्तु भाष धातु का कह देंगे न अकर्म का धातु ये अकर्मक धातु है कर्म का नहीं हो पाएगा भास। तो अगर कर्म होगा तो बने। तो बनेगा वो मतलब ये तो यह होगा वो तो है क्योंकि धातु में सामर्थ्य है क्या भास। दिप्ति, भाग अगर धातु है समान अकर्मता धातु अकर्मक इसलिए इसका कर्म हो नहीं पाएगा अर्थात भा धातु का करता ही है व्यापक धातु कर्म नहीं हो पाएगा हम पहले कर्म के लिए प्रत्यक्षेन भासमानः व्यापी व्यापक भावः ये व्यापी व्यापक भाव कहाँ से ले? ऊपर श्लोक में तो भाव नहीं था तार, तार, तार। तार। तार। क्या सूत्र भाव अर्थ में तार करने वाला सूत्र क्या है तत्व भाव स्त्र भाव स्तुस्वी में आएगा तो अर्तल ये दोनों प्रत्यय हो जायेंगे भाव को कहने के लिए जैसे घटस्य भाव थी घटना घटस्य भाव घट भावी घटत अगर हम तो नहीं करके तल करेंगे तो स्त्री तल अगर प्रत्येह हो जाएगा तो स्त्रीलिंग में चलेगा और त्वाम जहां घटत तो होगा क्लिवलिंग में चलेगा और तल हो जाएगा तो श्रीलिंग में चलेगा ये अनुशासन है लिंगानुशासन तो ये भाव जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो मिथ्या कैसे हो जाएगा श्रुतिया निवार कथम भाषो भवे धन्य कम भाषो भवे धन्य स्थितेश श्रुत्यात परेशन श्रुतिया सो हि नी नित अभी अंतिम अदयकारणे चेह भाषो भविद्वार श्रुति के द्वारा कौन सा श्रुति के द्वारा कहते हैं किंचन न ना नाना किंचन अस्थि न इह इत ब्रमणे अठाने नाना किंचन किंचन अर्थात थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी नाना नाना तो तो भेद थोड़ा सा भी भेद नैभेद्रुतः स्व मुखेन श्रुति स्व मुखेन स्व मुखेन अर्थात स्वशब्देन ख्यात शब्दों से नेह नाना किंचन इत्यादि शब्दों के द्वारा नाना निवारिताना तो भेद भेद भेद का निवारण किया है निवारित ये कैसे बनेगा धातु क्या है ब्रिहवरण है आगे प्रत्यय क्या हो गया करें निष्ठा कर देने से फिर ये से धातु हो गया बारी बारी आगे निष्ठा निष्ठा को ईट होगा क्योंकि धातु अनेकांच हो गया बारी आगे ईट निष्ठा तो हो करके निवारित निवारित अर्थात निवारण किया गया निवृत अर्थात हट गया यहाँ हटाया गया निवारित होकर तुतिया तो निवारितम किम निवारितम निवारितम का कर्म क्या हो गया नाना तुम नाना तुम का निवारण कर दिया और नाना तो का निवारण कर दिया तो अभी एकत्व बच जाएगा ऐक्य कहते हैं कि अद्वैय कारण है जो स्थित है जो अद्वय है वही कारण है तो अद्वय होने से वो कारण कैसा हो जाएगा इसलिए जो ब्रह्म जगत का कारण हुआ वो परिणामी कारण हुआ ना कारण हुआ इसलिए कहते तो ही कारण बनता है तो ब्रह्म होने पर भी माया को द्वार रूपेण न लेगा जैसे कुठारेदन करेगा किंतु उद्यमन निपातन को साथ में ले करके करेगा आ, में जिसे क्या कि साक्षात विश्वाण के बर्चित साक्षात विश्वाद अर्थात कुठारो ही साक्षात्ता है अगर कोई भाक्य प्रयोग करो ही साक्षात्न करता है, साक्षा है। किन्तु उसके द्वारा उद्यम निपातन को छोड़ देना ये अर्थ नहीं है जैसे ये तर्क संग्रह में देते है न संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति तो केवल संस्कार से हो जाएगा ना इससे अच्छा काले दृष्टो दिग्वे ये सब रहेंगे तो कहेंगे कि संस्कार मात्र अर्थात तो अभी संस्कार को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं रहना है ऐसा नहीं हो पाएगा नहीं। इसका कहना है कि जो लोक में अन्य कुछ सब कारण साथ में नहीं लेकर के नहीं हो पाएगा इस प्रकार की वह नहीं कह देगा माया को लेंगे किंतु माया विशिष्ट जो ईश्वर है उसका ज्ञान कराना का तात्पर्य नहीं है क्यों कहते हैं कि विशिष्ट का माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर का ज्ञान होने से ईश्वर के साथ कभी अभेद तो ज्ञान हो जाएगा क्या जीव को हो? नहीं होगा तो वो हमारा जो उद्देश्य है उसका तो पूर्ण नहीं करेगा तो नहीं करने से फिर हमको उसी को ही जानना पड़ेगा जिससे हमारे काम बनेगा वो हो गया शुद्ध चैतन्य किन्तु शुद्ध चैतन्य को ज्ञान करवाएंगे कैसे तो कहेंगे कि यही माध्यम है शुद्ध चैतन्य ही जगत का अधिष्ठान है किंतु उसको जानेंगे कैसे के कहते हैं माया को अर्थात माध्यम बना करके ही चल सकते हैं माया को माध्यम बना रहे क्यों कहते दृश्यमान जगत इसी के माध्यम से करेंगे इसलिए जहां भी कहा जाएगा कि केवल होता है मतलब जगत का कारण होता है वो विवर्त कारण होता है तो विवर्त कारण तो होने पर भी अर्थात तो कि माया को द्वार रूपेण लेना पड़ता है तो केवल अगर माया को स्वीकार ही नहीं किया जाएगा तो फिर जगत का सृष्टि नहीं हो पाएगी तो तो जा माया को स्वीकार नहीं किया विवर्तन कारण शुद्ध चेतन नहीं करेगा इस कारण ही नहीं हो पाएगा क्योंकि कार्य कहा से आ माया को स्वीकार नहीं करेंगे तो कार्य ही तो नहीं हो पाएगा अगर आप उद्यम निपातन को स्वीकार नहीं करेंगे एक उठार को आप करण के क्या? तो अभी, अभी माया को कार्य कार्य में ये करते है कारण माया कौन माया को, को कारण कोटि में लेने से ही उसका कार्य बन पाएगा अच्छा माया कार्यकोटि में नहीं आएगा न माया का कार्य आएंगे कार्यकोटि में माया स्वयं कार्य नहीं है क्योंकि माया होना है ना वो स्वयं कार्यकोटी में नहीं आएगा माया विशिष्ट कह देंगे तो चैतन्य हो जाएगा इसलिए जहां केवल इत्यादि कहा जाएगा विवर्त उपादन कारण कहा जाएगा वहां माया से विशिष्ट नहीं कर देंगे उसको हम कहेंगे माया उपहित तो हो गया तो तभी वो क्योंकि हमको बोधन करवाना है वो चैतन्य को तो उपहित तो करके कह देंगे ये इसका थोड़ा शक्षित शारीरिक में अधिक विचार दिखाए हैं इसको द्वारा ही लेना पड़ेगा आप विशिष्ट को नहीं ले पाएंगे नहीं तो जन्माद सूत्र तो विरोध होगा पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म सूत्र में एक है कि ब्रह्म का ज्ञान कैसे करवाया जाएगा कहेंगे जन्मादि अश्य जगत है यशमात् जिस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति स्थिति लय हो रहा है वही ब्रह्म है तो पूर्व कहेगा जगत की उत्पत्ति स्थिति लय ही ईश्वर तो से ही होगा अशुद्ध चैतन्य से कैसे हो जाएगा तो सिद्धांत ये सब तर्क देता है ईश्वर का ज्ञान कराएगा क्या लाभ होगा पूर्व तो पक्ष कहेगा कि तो ब्रह्मो का ज्ञान कहेंगे शुद्ध का कहेंगे तो फिर माया का वहां स्थिति कैसी होगी वो तो विशेषण नहीं बनेगा तो सिद्धांत कहता है कि द्वार रूपण लेना पड़ेगा एक उठान इत्यादि का दृष्टान्त है, है। अच्छा। नाना तुम स्व मुखे न अर्थात तो स्त्री स्वयं ही उसका निराकरण करते हैं कथं, अन्य, भासो, अन्य कार, अद्वय कारण अद्वय अद्वय अद्वय का कारण कारण कारण ही ही है वो अगर है अर्थात जो कारण है अद्वय है अद्वय अर्थात अद्वितीय अगर होगा तो फिर अन्य का भाष कैसे होगा मतलब अन्य का भाषा नहीं यहाँ अन्य का अर्थ भेद भेदभाष कैसे होगा पांच अर्थात प्रती भेद प्रतिति कैसी होगी ये संभव नहीं है उत्तराध में अथम अन्य भाषा भवे अन्य भाषा यहाँ कर्तरीय अछुआ अर्थात अन्य भाषा अर्थात भाषम अन्य भाष कैसे होगा अगर कारण अद्व है तो अन्य भाष मान कैसे होगा पूर्वार्ध पूर्वाध में नूनम श्रुतिया स्व मुखे न ही नाना निवारित ना, होने हा, हा, कारण हाँ कारण अद्वय होने से भेद कहा से आ जाएगा कारण अगर एक ही है तो भेद कहाँ से आ जाएगा ठीक निश्चय प्रसिद्ध नेह इह नाना नास्ति, ना ना ने नहीं है। नास्ति। नाना निवारतः नाना किंचन परमार्थ हाँ परमार्था ब्रह्म में नाना नास्ति मतलब ब्रह्म का जो सत्ता है उसी सत्ता मतलब ये नाना नहीं है आप भिन्न सत्ता में कल्पित तो कर लेंगे वो अलग बात है इत्यादि रूप यहाँ कहीं कहीं लोग इसको ब्राह्मणी नाना नास्ती को नाना तो नास्ती कह देते है ब्रह्मो में नाना तो नहीं है अर्थात नाना ब्राह्म ही है किन्तु जगत क्यों नहीं रहेगा जगत अन्य है असत्य है इस प्रकार के नया एक लोग व्याख्यान कहीं दे देते है तो संख्या लोग दे, दे देंगे कहते हैं कि ऐसा नहीं नाना यहां नहीं तो यहाँ भाव निर्देशन ही किया गया तो कहेंगे नहीं कहने पर भी और दिवचन ही कचन है क्या अर्थ है द्वित्व एक का अर्थ है एकत्व तो जैसे वहाँ तो नहीं कहकर के मान ली है इसी प्रकार की यहाँ भी नाना तो अर्थ नाना तो तथा ब्रह्म में नाना तो नहीं है अर्थात ब्रह्म नाना नहीं है तो अन्य क्यों नाना नहीं होगा अन्य नाना है ऐसा कहते हैं तो वहाँ सिद्धांत निराकरण करता है अन्य नाना नहीं अन्य नाना नहीं है अर्थात केवल ब्राह्मण नाना नहीं है ये बात नहीं है अन्य भी नाना नहीं है अन्य भी नाना नहीं है शेरी राजो भी नाना नहीं है कैसे शेरी राज्य कोई मतलब सबकल्पित है इत्यादि रूपाय ये इयाुति कहते हैं कि भेद नहीं भेदन ना निवारतकार अभिन्न निमित्त उपादाने ब्रह्मणि स्थिते सति यहां तक देखेंगे तेन उपादने ब्रमणे स्थित सती का निवारण कर दिया गया निवारण करने से कारणे अभिन्न निमित्त उपादाने ब्रह्मणि सब समान अधिकरण है जो अद्वै कारण इसमें क्या समाज लेंगे कर्मधारे और अभिन्न निमित्त उपादाने ब्रह्मणि इसमें ये भी कर्मधार है अभिन्नम निमित्त उपाधान से अभिन्न निमित्त उपाधान वो कौन है ब्रह्मणी स्थित होने पर भाषो भाषो अर्थात भेद का भाषा व्याप्य व्यापक आदि प्रतिभाष ये जो आप कहते हैं कार्यभूत अन्यह स्व कारण अतिरिक्त कथम भवेद भेद का भव कैसा होगा कहते कार्यभूत अन्य जो कार्य होगा वो अन्य हो जाएगा कहाँ से कहते स्व कारण से अतिरिक्त हो जाएगा नयायिक लोग घटको कपालो से अन्य मानते हैं नहीं मानते है मानते हैं कहते इस प्रकार कार्य कारण से अन्य हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा कथम भवेत न कथन चित्तीय वेदांत लोग कार्य को कारण से नया एक जैसा भिन्न मानते हैं और अभिन्न भी कह देते हैं अगर अभिन्न कह देंगे कार्य कारण से अभिन्न हो जाएगा तब कार्य नाश हो जाने से कारण भी नाच हो जाना पड़ेगा तो इसलिए कार्य कारण से अभिन्न नहीं है और कार्य कारण से भिन्न भी नहीं है तो वेदांति लोग इसलिए कार्य को क्या कहेंगे भिन्न भिन्न इसका अर्थ शब्द व्यवहार करते हैं अनिर्वचन कार्य अनिर्वचन अब भिन्न भी नहीं कह पाएंगे अभिन्न भी नहीं कह पाएंगे इसको सत नहीं कह पाएंगे असत नहीं कह पाएंगे नया एक लोग कह देंगे असत कार्य पहले था नहीं वेदांति कहेंगे असत नहीं और संख्या लोग कह देंगे कार्य पहले था सत्य तो ये कहेंगे ना सत्य ऐसा नहीं है तो कार्य फिर क्या चीज है भिन्न है अभिन्न है कहते हैं कि दोनों प्रकार के निर्णय नहीं हो पाएगा इसलिए अनिर्वचनीय कहते हैं जो कार्य है अनिर्व सी सत्कार्यवादी जो न्यायिक सत्कार वेदांति अनिर्वचनीय कार्यवादी वाचारम्भ विकारो नाम अध्येयो मृतिका इत सत्यो में ऐसे छांद प्रसिद्ध वाक्य है ये केवल शब्द व्यवहार करने के लिए एक आलम्बन है अगर ये पदार्थ तो ऐसे नाम रूप है तो हम ऐसे क्लिप ये शब्द व्यवहार कर पाएंगे अगर ये ऐसा नहीं रहेगा प्लास्टिक का ऐसा बॉल जैसा रहेगा हम उसको क्लिप कह पाएंगे क्या नहीं, नहीं कह पाएंगे तो वाचा आरंभम आरभ्य आरम्भम शब्द का आरम्भ करने का ये निमित्त मात्र है फिर सत्य क्या है कि तो जो कारण है वही सत्य है जितने कार्य है केवल शब्द व्यवहार करने के लिए निमित्त बने हुए हैं ये निमित्त तो क्यों बनाए हैं कहीं व्यवहार करने के लिए व्यवहार क्यों करते हैं? कहीं अब समाधि हो जाएंगे <laughs> जरूरत नहीं नहीं हो पा रहे है व्यवहार कर रहे हैं तो आपको निमित्त दे दिया जाता है आप करते रहिए तो कार्यभूत अन्य कार्यभूत जो है कार्य है वो अन्य है इससे कहीं स्व कारण अतिरिक्त कारण से अतिरिक्त कार्य कथम भवित कथम श्लोक में जो कथम है कहते न कथनचित किंग का दो अर्थ होता है एक प्रश्न और एक आक्षेप यहाँ किस अर्थ का आक्षेप क्यों कहते न कथनचित हो नहीं पाएगा उसको आक्षेप अर्थ कार्यभूत जो ये अंतिम पंक्ति पूछ रहे ना जो कार्यभूत है वो अन्य श्लोक में क्या दे दिया कथम अन्य भाषा भवित ये कथम आक्षेप है तो जो कथम अन्य अन्य कौन है उसके लिए टीका ना कहते हैं कार्यभूत अन्य अर्थात श्लोक में जो अन्य है उसका अर्थ हो गया कार्यभूत किन्तु यहाँ क्या किए हैं वो व्याख्यय को बाद में लिख दिए है व्याख्यानों को पहले लिख दिए हैं यहाँ व्याख्यय पद कौन है अन्य और व्याख्यान कार्यभूत साधारणत अगर लिखते ऐसा अन्य कार्यभूत अन्यस्मात स्वात तो अर्थात स्व कारणा इस प्रकार तो लिखते है तो विपुल पंक्ति स्पष्ट चलता जो अन्य तो क्योंकि कारण हो गया अद्वय तो कारण अगर अद्वय हो गया उससे अन्य किसको माने कहते कार्य कहते कार्य जो है वो अन्य नहीं है कैसे अन्य हो जाएगा क्या तो करते हैं अन्य कार्यभूत किससे कहते हैं कारण कारण है यहाँ अद्वय से अतिरिक्त तो एक नहीं होता है ये श्लोक उच्चारण करेंगे श्रुतिया निवारत्म स्वे नही कथम पास भव्य सीते नहीं सूत्रभाष्येत वंदे भ